गीता तत्व चिंतन महाभारत और उसके रचयिता भगवान वेदव्यास की उपर्युक्त बातें केवल कवि कल्पना नहीं है बल्कि वास्तव में सत्य है तत्कालीन विश्व में जीवन के हर क्षेत्र में जितनी भी बातों की कल्पना की जा सकती थी उन समस्त बातों का समावेश आपको महाभारत ग्रंथ में मिलेगा चाहे युद्ध कौशल हो या तत्व चिंतन सभी का यथासंभव विस्तार हमें इस महाकाव्य में मिलता है धर्म और तत्व चिंतन के क्षेत्र में हमें महाभारत में इतनी विचारधाराओं के दर्शन होते हैं कि अवाक रह जाना पड़ता है जिन दार्शनिक विचारों को हम बौद्ध दर्शन के अंतर्गत मानते हैं वे महाभारत में बुद्ध के आविर्भाव के 2500 वर्ष पहले लिपिबद्ध किए गए दिखाई देते हैं इसका तात्पर्य हुआ वेद व्यास मन में उठने वाली सभी प्रकार की विचार तरंगों को पकड़ने में सक्षम हैं। साथ ही वे यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि भविष्य में और कैसे कैसे वैचारिक स्पंदन उठ सकते हैं आज जिन्हें हम अज्ञेवाद एग्नोस्टिकिज्म अनिश्वरवाद एथिजिजम यथार्थवाद रियलिज्म क्षणभंगुर एग्जिस्टेंश्म आदि के नाम से पुकारते हैं वे सब हमें महाभारत में वर्णित दिखाई देते हैं मानो कवि के कवि के द्वारा इन सब तत्वों की पूर्व कल्पना कर ली गई है उन कर्म सिद्धांतों के भी वहां चर्चा पाई जाती है जिनके बाद में जैन धर्म के सिद्धांतों के रूप से प्रसिद्धि हुई और वहां ये सब भिन्न भिन्न पंथ मिलकर आपस में लड़ाई नहीं करते बल्कि हमें अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं यह महाकवि की खूबी है उन्होंने सब में समन्वय का सूत्र पिरोने का प्रयास किया है वे मानो मधुमक्खी हैं जो विभिन्न वर्णों और जातियों के पुरुषों से रस लाकर समन्वय रूपी मधुरस में सबका परिपाक करते हैं इस प्रकार महाभारत मानो एक विश्वकोश, इनसाइक्लोपीडिया है यदि आप जानना चाहें कि आज से पाँच वर्ष पूर्व विश्व में कौन सी धार्मिक आस्थाएँ प्रचलित थी और कौन कौन से धर्म संप्रदाय विद्यमान थे तो महाभारत को देख लीजिए यदि आप जानना चाहें कि तत्कालीन युग में कौन कौन सी नदियाँ थीं किन किन नदियों से व्यापार वाणिज्य होता था कौन कौन से प्रमुख राज्य और नगर थे तथा विभिन्न नगरों को जोड़ने वाले कौन कौन से रास्ते और मार्ग थे तो महाभारत को खोल लीजिए यदि आपकी रुचि युद्ध कला में है और आप युद्ध कला का सविस्तार वर्णन प्राप्त करना चाहें या जानना चाहें कि लोग गदाओं और धनुष बाण से मुष्टि प्रहार और खड्ग से किस प्रकार लड़ते थे यह जानना चाहें कि तब कितने प्रकार के प्रक्षेपास्त्र जिन्हें हम आधुनिक विज्ञान की भाषा में मिसाइल कहते हैं विद्यमान थे और इन प्रक्षेपास्त्रों के वारुणेयास्त्र आग्नेस्त्र ब्रह्मास्त्र पाशुपतास्त्र आदि के क्या क्या गुण धर्म थे तो आप महाभारत खोल कर बैठ जाइए आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा फिर यदि आप साहित्य की दृष्टि से इस महाकाव्य को देखें तो आपको विदित होगा कि ऐसा कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है जो महाभारत के पारसंग में आ सके कवि ने मानव मन में उठने वाले सभी प्रकार के भावों का ऐसा कुशल चित्रण किया है कि दंग रह जाना पड़ता है घटनाएं पाँच हजार वर्ष के बाद भी आज आंखों के सामने झूलने लगती है कभी सभी रसों की अभिव्यंजना करने में पारंगत है कोई लेखक रौद्र रस को अभिव्यंजित करने में सिद्धस्त होता है तो वह करुण रस या हास्य रस या शांत रस की समुचित अभिव्यंजना नहीं कर पाता पर यहां तो महाकवि वीर श्रृंगार करुण रौद्र अद्भुत भयानक दिभस्थ और शांत इन सभी रसों की ऐसी कुशलता पूर्वक अभिव्यंजना करते हैं कि उनके मानव होने में संदेह होने लगता है